आज यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का 8वां मंत्र वेद साध्याय के अंतर्गत पढ़ा गया आज के मंत्र में ईश्वर का स्वरूप बतलाया गया है जो हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना हमारा मुख्य कार्य है वह ईश्वर कैसा है संसार के लोग आज इस विषय में भटक रहे हैं कुछ ही लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग ईश्वर के बारे में ठीक तरह से नहीं जानते जो लोग वेदों को पढ़ते हैं वेदों की ऋषियों की व्याख्या पढ़ते हैं बस उतने ही लोग ठीक से जानते हैं ईश्वर कैसा है ऐसे लोग बहुत कम हैं अधिकांश लोग वेदों को पढ़ते नहीं ऋषियों के भाष्य पढ़ते नहीं इसलिए वो ईश्वर को ठीक तरह से नहीं समझते जितना मतभेद ईश्वर के संबंध में संसार में देखा जाता है इतना मतभेद और किसी वस्तु के विषय में नहीं है भारत में गणित विद्या पढ़ाते हैं। तो पांच को छह से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा तीस। और जब जापान में पढ़ाएंगे तब कैसे पढ़ाएंगे तब भी तीस पढ़ाएंगे तो चीन में रूस में अमेरिका में इंग्लैंड में सारी दुनिया में गणित एक ही तरह से पढ़ाया जाता है सब लोग एक जैसा गणित स्वीकार करते हैं इसलिए गणित विषय में उनका कभी झगड़ा नहीं होता कभी बहस नहीं होती कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता कभी तोप तलवार नहीं चलती सब एक जैसा स्वीकार करते इसी तरह से कॉमर्स है इकोनॉमिक्स है फिजिक्स है केमिस्ट्री है बायोलॉजी है ये जितने विषय हैं सारी दुनिया में एक जैसे पढ़ाए जाते इस कारण से इन विषयों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता परतु ईश्वर का स्वरूप एक जैसा नहीं पढ़ाया जाता इसलिए ईश्वर के नाम पर झगड़ा होता है वेद कहता है जब हमारे विचार समान होंगे एक जैसे विचार होंगे तो झगड़ा नहीं होगा आपस में प्रेम होगा संगठन होगा और जहां भी दो व्यक्तियों के विचारों में टकराव होगा बस वहीं से लड़ाई झगड़ा और विघटन शुरू हो जाएगा तो आज अगर देखें तो धर्म और ईश्वर के नाम पर लगभग 2000 से अधिक संप्रदाय चल रहे हैं। कम नहीं होंगे ज्यादा भले ही हो अब गणित अगर दो प्रकार का भी पढ़ाएंगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा एक स्कूल वाले पढ़ाएंगे पांच अट्ठे चालीस और दूसरे स्कूल वाले पढ़ाएंगे पांच अट्ठे तैतीस बस दो तरह का पढ़ाना शुरू कर दीजिए झगड़ा शुरू हो जाएगा जब दो प्रकार के गणित में ही झगड़ा हो जाएगा तो ईश्वर तो दो हजार किस्म का पढ़ाया जा रहा बताओ झगड़ा क्यों नहीं होगा तो यदि इस झगड़े को समाप्त करना हो मनुष्य जाति की रक्षा करनी हो आपस में प्रेम और संगठन बढ़ाना हो तो जैसे गणित आदि विषय एक समान पढ़ाए जाते हैं एक जैसे पढ़ाए जाते हैं ऐसे ही धर्म और ईश्वर को भी एक तरह का पढ़ाना चाहिए जब एक ही प्रकार का धर्म बताएंगे एक ही प्रकार का ईश्वर बताएंगे तो फिर वापस संगठन हो जाएगा और झगड़े समाप्त हो जाएंगे और जब तक एक ईश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक झगड़े चालू रहेंगे लाखों वर्ष बीत जाएंगे तब तक भी चालू रहेंगे झगड़े वो रुकने वाले नहीं तो सब कहते हैं हमारा जो ईश्वर है वो ठीक है हमारी पुस्तक ठीक है हमारा संप्रदाय ठीक है तो ये कैसे पता चले किसका ठीक है बाज़ार में बहुत सारे व्यापारी होते हैं सब अपना अपना सामान बेचते हैं सब व्यापारी कहते हैं मेरा सामान अच्छा है मेरा माल अच्छा है आप एक बार खरीदो इस्तेमाल करो फिर आप दूसरी बार आओगे सब यही कहते हैं। पर सबका सामान अच्छा नहीं होता सबका माल अच्छा नहीं होता कहते सब ऐसे ही तो ये ग्राहक की जिम्मेदारी है कि वो सामान की पहचान करे किसका सामान अच्छा किसका बढ़िया किसका घटिया ये ग्राहक की जिम्मेदारी है व्यापारी तो सब कहेंगे मेरा माल अच्छा है कोई नहीं कहेगा मेरा माल खराब है लिए मत खरीदो कोई व्यापारी नहीं कहेगा तो सभी संप्रदाय वाले कहते हैं हमारा धर्म अच्छा है हमारा संप्रदाय अच्छा है हम जो कहते हैं वही सत्य है बाकी सब झूठ है तो ये अब जनता की जिम्मेदारी है कि वो पहचान करेगी इनमें से कौन सा सच्चा और कौन सा झूठा तो हम थोड़ा सामान्य बुद्धि से कॉमन सेंस से सोचते हैं कि कौन सा धर्म ठीक हो सकता है कौन सा ईश्वर का स्वरूप ठीक हो सकता है इस पर थोड़ा विचार करते हैं सभी संप्रदाय वाले कहते हैं कि हमारी जो पुस्तक है वो ईश्वरीय संदेश है इसलिए हमारी पुस्तक ठीक है वो मान्य है उसको सबको मानना चाहिए उनके पास क्या हेतु है क्या तर्क है हमारी पुस्तक ईश्वरीय संदेश अब ईश्वर तो सबसे अच्छा है सबसे अधिक बुद्धिमान है सर्वज्ञ है सर्वगुण संपन्न है आनंद से परिपूर्ण है उसमें कोई कमी नहीं इसलिए ईश्वर की बात माननी चाहिए ईश्वरीय संदेश को मानना चाहिए मोटे तौर पर देखें तो तर्क तो ठीक है यह हेतु ठीक है कि ईश्वर की बात सबको माननी चाहिए पर अगली बात जो वो लोग छोड़ देते हैं वो आवश्यक है सिद्ध करना कि जो हमारी पुस्तक है वो ईश्वर का ही संदेश है ये नहीं सिद्ध करते यहां आके छोड़ देते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर बहस होनी चाहिए कि ईश्वरीय संदेश कौन सी पुस्तक जो भी पुस्तक हो दुनिया भर की धार्मिक सांप्रदायिक कोई भी पुस्तक हो जो ईश्वरीय संदेश सिद्ध हो जाए उसको सब लोग मान लें झगड़ा हूँ पर इस पे कोई चर्चा नहीं होती तो हम सोचते हैं विचार करते हैं आप लोग क्या विचार करते हैं क्या ईश्वर को कोई संदेश देना चाहिए संसार के लोगों को हाँ या ना हाँ। देना चाहिए कब देना चाहिए सृष्टि के आरंभ में बीच में या अंत में आरंभ में देना चाहिए क्योंकि आरंभ में जो ईश्वर संदेश देगा तो उसका लाभ सबको मिलता जाएगा आगे आगे आगे एक दूसरे को पढ़ाते जाएंगे सबको उसका लाभ मिलेगा और लाखों करोड़ों वर्षों के बाद अगर ईश्वर अपना संदेश देगा तो जिस दिन देगा उससे आगे के लोगों को तो लाभ मिल जाएगा और उससे पीछे वाले लोगों को लाभ नहीं मिला तो यह अन्याय होगा तो कॉमन सेंस की बात है सामान्य बुद्धि की बात है ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी यदि न्याय वो न्यायकारी है तो उसके संदेश का लाभ सबको मिलना चाहिए और वो तभी संभव है जब ईश्वर सृष्टि के आरंभ में वो अपना संदेश दे तो सबको लाभ मिलता जाएगा तो यह बात हो गई कि ईश्वर का संदेश सृष्टि के आरंभ में होना चाहिए ये एक मोटा सा तर्क है और बहुत सारी बातें समय तो के अनुसार संक्षेप से हम चल रहे हैं कम से कम एक बात भी हम समझ लें कि ईश्वर का संदेश सृष्टि के आरंभ में होना चाहिए तो अब इस कसौटी पर कस कर देखिए दुनिया भर की जितनी सांप्रदायिक पुस्तकें हैं क्या बाइबल सृष्टि के आरंभ की पुस्तक है नहीं। नहीं क्या कुरान सृष्टि के आरंभ की पुस्तक है नहीं।, नहीं गीता रामायण महाभारत क्या ये सृष्टि के आरंभ की पुस्तक है कोई भी नहीं इनमें <laughs> तो सृष्टि के आरंभ की पुस्तक कौन सी वेद सब लोग इसको मानते हैं बड़े बड़े विद्वान भी स्वीकार करते हैं संसार की जो सबसे पुरानी पुस्तकें हैं वो वेद हैं तो इतनी कॉमन सेंस उससे विचार करें तो इतने से ही पता चल जाता है कि वेद ईश्वर का दिया हुआ संदेश है अब वेद को पढ़कर देखें बाकी भी पढ़े कोई बात नहीं और जो अपने अपने संप्रदाय वाले कहते हैं कि हमारी पुस्तक ईश्वर का संदेश है उसको भी पढ़िए और वेद भी पढ़िए और फिर सबकी तुलना कीजिए तभी तो सबके समझ में आएगा आप बाजार में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो एक ही दुकान पर एक ही कपड़ा नहीं देखते दो चार दुकान देखते हैं दो चार पाँच दस क्वालिटी चेक करते हैं उनकी तुलना करते हैं कंपैरिजन करते हैं तो समझ में आता है कि कौन सा कपड़ा अच्छा है कौन सी क्वालिटी अच्छी है उसका भाव भी ठीक है और कपड़ा मज़बूत है देर तक चलेगा तुलना करने से पता चलता है तो वेद भी पढ़ें और बाकी पुस्तक भी पढ़ें फिर तुलना करके देखें आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वरीय संदेश कौन सा हो सकता है तो वो भी करके देखिएगा फिलहाल कॉमन सेंस से इतना तो पता चली गया कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने अपना संदेश दिया और पुराना सबसे पुराना संदेश वो वेद है तो हम ये फिलहाल मान के चलते हैं कि वेद ईश्वर का संदेश है ईश्वर में कोई भ्रांति है क्या ईश्वर को कभी संशय होता है ईश्वर में कोई स्वार्थ है क्या तो ईश्वर को कभी भ्रांति नहीं होती ईश्वर को कभी संशय नहीं होता ईश्वर में कोई स्वार्थ नहीं है वो झूठ क्यों बोलेगा मनुष्य झूठ बोलता क्योंकि मनुष्यों को अनेक विषयों में भ्रांति होती है अनेक विषयों में उसको संशय रहता है समझ में नहीं आई बात और अनेक विषयों में उसका स्वार्थ भी होता है इसलिए वो स्वार्थ के कारण झूठ बोलता है जाने में भ्रांति के कारण अविद्या के कारण झूठ बोलता है और कहीं संशय के कारण वो बोल ही नहीं पाता समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं, और भी बहुत से कारण हैं, कहीं लोभ है कहीं क्रोध है कहीं ईर्ष्या है कहीं अभिमान है बहुत सारे दोष हैं मनुष्यों में जिनके कारण मनुष्य तो झूठ बोल सकता है ईश्वर में इनमें से कोई भी दोष नहीं ना अविद्या है ना राग है ना द्वेश है ना क्रोध है ना लोभ है ना ईर्ष्या है ना अभिमान है न कोई स्वार्थ है फिर ईश्वर क्यों झूठ बोलेगा ईश्वर तो ठीक ही बोलेगा सत्य ही बोलेगा तो इससे पता चला कि वेदों में सारी बातें सत्य हैं सारे वेद ईश्वर का दिया हुआ संदेश हैं और ईश्वर में कोई अविद्या भ्रांति नहीं वो सर्वज्ञ है उसका ज्ञान पूर्ण है शुद्ध है इसलिए वेदों की बातें ठीक हैं तो आज जो मंत्र पढ़ा गया ये वेद का मंत्र है इसमें ईश्वर ने अपना स्वरूप बतलाया जैसे मैंने कल भी निवेदन किया था कि मंत्र सारे ईश्वर के परंतु उसमें जो संवाद हैं वो अन्य अन्य मनुष्यों के मुख से कहलवाए हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि उन्हें किस तरह से बोलना है किस तरह से व्यवहार करना है उनका कर्तव्य क्या है उनका अधिकार क्या है वो सारी बातें भी साथ साथ पता चल जाए तो आज के मंत्र में भी एक विद्वान बोल रहा है जैसे कल के मंत्र में भी विद्वान कह रहा था वेदा हम एतम महानतम मैं उस महान पुरुष को जानता हूं आज भी एक विद्वान कह रहा है और वो लोगों को बता रहा है ईश्वर कैसा है उसका ठीक ठीक स्वरूप समझा रहा है तो मंत्र में सबसे पहला शब्द है स सा, का अर्थ है वह कौन वह ईश्वर तो वह ईश्वर इस इस प्रकार का है इसका अर्थ हो कि बोलने वाला कोई और ईश्वर नहीं है कोई और है कोई विद्वान है जो ईश्वर को ठीक से जानता है वो ईश्वर के बारे में लोगों को बता रहा है कि वह ईश्वर ऐसा ऐसा है तो कैसा है परि सर्वव्यापक है परि सब जगह पर गया हुआ है सब जगह विद्यमान है सर्वव्यापक है फिर कैसा है शुक्रम बहुत बलवान है बहुत तेजी से काम करता है ईश्वर में इतनी शक्ति है हम कल्पना नहीं कर सकते ईश्वर इतनी तेजी से काम करता है हम सोच भी नहीं सकते अच्छा हमें यदि ऐसा कह दिया जाए कि भाई ये दस व्यक्ति ले लो सुबह से शाम तक इनका हिसाब रखना ये दस आदमियों का ध्यान रखना ये सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं आपकी जिम्मेदारी है शाम को रिपोर्ट बताना तो आप दस व्यक्तियों का हिसाब कर लेंगे नहीं कर पाएंगे कोई किधर जाएगा कोई किधर जाएगा आप सबके पीछे तो भाग नहीं सकते दस को छोड़ो एक व्यक्ति का भी पकड़ना मुश्किल हो जाएगा और उसको भी छोड़ो अपना हिसाब करें तो अपना भी भूल जाए हम अपना ही भूल जाएंगे कि हमने आज दिन भर क्या क्या, क्या किया कितना ठीक किया कितना गलत किया सारी बातें ध्यान में नहीं रहती भूल जाते तो हम अपना हिसाब भी एक दिन का नहीं रख पाते और ईश्वर कितने लोगों का हिसाब रखता है असंख्य जीवों कोई गिनती हमारी समझ में नहीं आती वैसे तो गिनती है जीवों की उनकी संख्या निश्चित है जीवात्माओं की संख्या निश्चित है न एक कम होती है न एक बढ़ती है जितनी है उतनी ही रहती है पर वो हमारी गिनती से परे है हम समझ नहीं सकते इतनी ज़्यादा संख्या तो असंख्य जीवात्माओं का ईश्वर हिसाब रखता है और एक सेकंड में कौन जीवात्मा क्या करता है भारत के लोग क्या कर रहे हैं अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं चाइना वाले क्या कर रहे हैं जापान वाले क्या कर रहे हैं एक सेकंड में सबका हिसाब रखता है अब आप सोचिए कितनी तेजी से काम करता होगा हमारे तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं वो कैसे करता है बैठना ही मुश्किल है कैसे कर लेता है वो इतना हिसाब बहुत जस्ती नहीं बात कठिन लगती है पर यह सत्य है बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सत्य होती हैं पर हमारी समझ में नहीं आती हमारी समझ छोटी हमारी बुद्धि कम है हमारा सामर्थ्य बहुत कम है हमारा ज्ञान बहुत कम है इसलिए हम नहीं समझ पाते अच्छा समुद्र में हिंद महासागर में कितना पानी आप समझ पाते हैं नहीं समझ एक किनारे पर खड़े और दूर तक पानी ही पानी दिखता है कोई दूसरा किनारा नहीं दिखता एक बार हमारे गुरु बता रहे थे कि हम बंबई से चले मॉरिशस बहुत पुरानी बात है 35-40 साल पुरानी बात है तो समुद्री जहाज से गए और सात दिन और सात रात्रि इतना समय लगा मॉरीशस पहुंचने में अब जब समुद्र में शिप में जा रहे थे जहाज में तो एक दिन निकल गया दो दिन निकल गया कहीं जमीन ही नहीं दिखाई दे तो गुरुजी जी कहने लगे हमको पता नहीं शंका होगी पता नहीं कहीं सूखी जमीन आएगी भी या नहीं आएगी बस पानी पानी पानी में चलते रहेंगे हमेशा ऐसा लगता था तो समुद्र में कितना पानी है हम नहीं सोच पाते ये तो एक छोटी सी पृथ्वी है ऐसी तो असंख्य पृथ्वी हैं, अरबों खरबों की संख्या में है इतना बड़ा ब्रह्मांड है और ईश्वर इस सारे ब्रह्मांड का हिसाब करता है एक सेकंड में सब का हिसाब रखता है कौन किसने क्या किया कितना अच्छा किया कितना बुरा किया कब किया कहा किया कैसे किया वो पूरा हिसाब रखता है तो इससे पता लगता है वो बहुत तेजी से काम करता है और इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाना इसको चलाना फिर अंत में इसका विनाश करना इसमें ताकत भी तो लगेगी थोड़ी या ज्यादा? ज्यादा बहुत ज्यादा ताकत लगेगी बहुत ज्यादा शक्ति लगेगी इसलिए कहा शुक्रम बहुत बलवान है ईश्वर हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते स्वामी जी जी विचार करने से जान लेता है ईश्वर या करने के बाद जो हमने कर दिया या या विचार किया योजना बनाई, उसका भी हिसाब है। जैसे ही हम विचार शुरू करते हैं ईश्वर तत्काल जान लेता, है। और हमने विचार करके छोड़ दिया, ये काम करें या ना करें, तो कोई निर्णय नहीं लिया बस इतना ही सोचा कि ये करें या नहीं करें, तो इतना सोच के छोड़ दिया तो जैसा हमने किया ईश्वर तत्काल उसको वैसा ही जान लेता है यदि हमने निर्णय कर लिया की आज इतना काम करना है और ऐसे ऐसे करना है इतने बजे ये काम करना है तो जैसे निर्णय लिया उसको ईश्वर जान लेगा कि आज हमने ये निर्णय लिया कि 10 बजे हम ये काम करेंगे सुबह 8 बजे निर्णय लिया कि आज सुबह 10 बजे ये काम करना है और 9 बजे फिर योजना बदल दी अगर बदल दी तो ईश्वर वो 9 बजे जान लेगा भाई इसने अभी योजना बदल दी तो बदल दी वो भी जान लेगा योजना बनाई वो भी जान लेगा फिर नहीं बदली योजना और दस बजे वो काम करना था ठीक दस बजे वो कर दिया वो भी जान लेगा हम जैसा जैसा सोचते जाते हैं जैसी जैसी योजना बनाते जाते हैं जैसे जैसी भाषा बोलते हैं जैसे जैसे कर्म करते हैं ईश्वर उसी क्षण में उसी सेकंड में वो ठीक ठीक तत्काल जान लेता है ऐसी ईश्वर की काम करने की शैली है तो उसकी नज़र से कुछ छुपता नहीं हाँ इतना और प्रसंग में ध्यान रखना है जब हम कोई विचार करते हैं कि ये काम करूं या ना करूं और निर्णय नहीं करते करूंगा ऐसा निर्णय नहीं किया बस सोचा कि करूं या नहीं करूं इसको यहीं छोड़ दिया तो इसका नाम है विचार इसका कोई फल नहीं मिलेगा अगर पाप का हमने विचार किया तो वो पाप लगेगा अगर निर्णय कर लिया कि 10 बजे चोरी करूंगा निर्णय कर लिया, कर लिया निर्णे कर निर्णे यदि निर्णय कर लिया तो ये मानसिक कर्म हो गया इसका दंड मिलेगा आठ बजे निर्णय कर लिया कि दस बजे चोरी करनी निर्णय कर लिया तो अब यह मानसिक कर्म हो गया यदि आपने निर्णय नहीं किया चोरी करूं या नहीं करूं, झूठ बोलूं या नहीं बोलूं, कोई निर्णय नहीं लिया तो वो कर्म नहीं बनेगा उसका दंड नहीं मिलेगा नो विचार मात्र है वो कर्म नहीं है जब उस विचार दो में से आप एक निर्णय ले लेंगे तब वो कर्म की कैटेगरी में आएगा जब तक निर्णय नहीं लिया तब तक वो विचार की कैटेगरी में वो कर्म नहीं बना तब तक उसका कोई फल नहीं तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम निर्णय करते जाएंगे तो वैसे वैसे वो हमारे मानसिक कर्म बनते जाएंगे अब फिर मान लो आठ बजे निर्णय कर लिया कि दस बजे चोरी करनी फिर विचार किया ये तो गलत काम है हमने तो गलत निर्णय ले लिया ये तो ठीक नहीं ईश्वर दंड देगा फिर नौ बजे कैंसिल कर दिया कि नहीं नहीं दस बजे चोरी नहीं करनी कैंसिल तो कैंसिल हो गया आप 10 बजे आप अगर ये कैंसिल नहीं करते तो शरीर से चोरी करते शरीर से चोरी करते तो वो शारीरिक कर्म होता पर वो आपने 9 बजे कैंसिल कर दिया तो उस शारीरिक चोरी वाले अपराध से बच गए उससे बच गए तो उसका दंड से भी बच गए जब कर्म ही नहीं किया तो दंड गायेगा उससे बच गए आप और यदि दस बजे चोरी करेंगे तो फिर दूसरा कर्म होगा शारीरिक तो फिर दो कर्म हो गए एक मानसिक किया आठ बजे और शारीरिक चोरी की दस बजे दो कर्म हुए फिर दोनों का फल मिलेगा मानसिक क्या होता है वो फिर बाद में बताएंगे अभी मंत्र पूरा कर लो नहीं तो रह जाएगा पाठ रह जाएगा हमारा इसको हम बाद में कर लेंगे तो ईश्वर इतनी तेजी से काम करता है कि हम सोच नहीं पाते कल्पना भी नहीं कर पाते फिर भी हमें उसकी मोटी मोटी जानकारी तो हो जाए कि ईश्वर कैसे काम करता है कितना काम करता है थोड़ा थोड़ा भी समझ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा शुक्रम का ये अर्थ हुआ अकायम काया कहते हैं शरीर को और तीन प्रकार के होते शरीर होते हैं एक स्थल शरीर बोलिए दूसरा सूक्ष्म शरीर तीसरा कारण शरीर तो जीवात्मा ये तीन शरीर को धारण करता है ईश्वर का अकायम उसका कोई शरीर नहीं तीन में से एक भी नहीं फिर भी कहीं अगर ऐसा वेद में आ जाए कहीं मंत्रों में ऐसी बात आ जाए कि ईश्वर की शरीर धारण करता है तो वो आलंकारिक वर्णन माना जाएगा अन्यथा इस मंत्र से उसका टकराव होगा विरोध हो जाएगा इधर तो कह रहे हैं अकायम उसका कोई शरीर नहीं और फिर वहाँ कहेंगे यस्य भूमि परमा अंतरिक्ष मुतोदरम दिवम तस्मै चक्र मूर्धानम तस्मय ज्येष्ठा ये ब्राह्मण नमा है भूमि का मंत्र है तो भूमि उसके पाँव है अंतरिक्ष उसका पेट है और लोग उसका सिर है तो ये समझाने के लिए अलंकारिक जैसे हमारे पांव छोटे छोटे हैं और पृथ्वी कितनी बड़ी है? तो ईश्वर का पांव समझाने के लिए बता दिया पृथ्वी उसके पैर के तुल्य है तो उसकी शक्ति को बताना चाहते हैं इस तरह से हम तो जो शरीर धारण करते हैं वो कर्म करने के लिए और फल भोगने के लिए इस उद्देश्य से शरीर धारण करते हैं ईश्वर कर्म करने के लिए और फल भोगने के लिए कोई शरीर धारण नहीं करता इसलिए उस व्याख्या को उस मंत्र को आलंकारिक मानना होगा केवल समझाने के लिए कि जैसे हमारे पांव छोटे हैं ईश्वर के बहुत बड़े हैं हमारा पेट बहुत छोटा है ईश्वर का बहुत बड़ा है अंतरिक्ष और हमारा सिर बहुत छोटा है और जो लोग ईश्वर का सिर तो बहुत बड़ा है उसकी शक्ति बहुत बड़ी है बस ये समझाना है और ये नहीं कि जैसे हमारा भोगायतन है तो ईश्वर का भी शरीर भोगायतन है ऐसा नहीं कहना चाहते तो अकायम वो तीन शरीर कभी भी धारण नहीं करता इससे पता चल गया ईश्वर कभी भी श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लेके नहीं आता इससे बात साफ हो गई फिर कहा अकायम अवरणम उसमें कोई छिद्र नहीं होता ये कपड़ा है इसमें चाकू उछड़ देंगे तो कपड़ा फट जाएगा उसमें छिद्र हो जाएगा दीवार में छिद्र हो जाएगा ड्रिल करेंगे उसमें छिद्र हो जाएगा ईश्वर में आप छिद्र नहीं कर सकते वो अखंड तत्व है एक तत्व है अखंड तत्व है पूरे संसार में व्यापक है जैसे पर्यागत में बताया उसमें छिद्र नहीं हो सकता और छिद्र का दूसरा अर्थ है दोष उसमें कोई दोष भी नहीं कोई कमी भी नहीं झूठ नहीं बोलता चोरी नहीं करता गुस्सा नहीं करता ऐसा कोई दोष भी नहीं फिर कहा अस्नावुरम वो स्नायु नस नाड़ी के बंधन में कभी नहीं आता जैसे हमारे नस नाड़ियों में वायु चलती है हैं और प्राण दस भागों में काम करता है शरीर में वो नस नाड़ियों में घूमता रहता है प्राण फिर खून रक्त भी चलता है ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरे शरीर में नाड़ियों के अंदर ही चलता है वो बंधा हुआ है उन नाड़ियों में तो जैसे वायु और रक्त खून नाड़ियों के अंदर बंधा हुआ है ईश्वर ऐसे नाड़ियों में बंध करके नहीं रहता वो तो सर्वव्यापक उसका नाड़ियों का कोई बंधन नहीं एक दिन में बम्बई में वो एक संगीतकार हैं रविंद्र जैन साहब आपने नाम सुना होगा तो एक दिन मैं उनको ये ईश्वपनिषद पढ़ा रहा था ये यजुर्वेद का चालीसवां अध्याय और ये मंत्र पढ़ा रहा था कि असनाविरम ईश्वर जो है वो नस नाड़ी के बंधन से रहित है उसमें कोई नाड़ी नहीं है तो बड़े बुद्धिमान हैं बड़े प्रत्युत्पन्न मती तो जब उन्होंने ये बात सुनी कि ईश्वर जो है वो नाड़ियों के बंधन से रही थे तो तुरंत बोले अच्छा ईश्वर अनाड़ी है मैंने कहा वो अनाड़ी है। नाड़ी अनाड़ी अनाड़ी जिसकी नाड़ी कोई नहीं तो नाड़ी के बंधन में नहीं आता वो अनाड़ी है तो उस तरह का अनाड़ी मत समझना जैसे लोग अनाड़ी होते लोग अज्ञानी होते हैं उसको अनाड़ी कहते हैं ईश्वर अज्ञानी नहीं है अनाड़ी का अर्थ है नाड़ियों के बंधन से रहित तो नसनाड़ी के चक्कर में कभी नहीं आता और अस्नाविर शुद्धम ईश्वर शुद्ध है उसमें कोई कूड़ा कचरा गंदगी दुर्गंध कभी नहीं होती भौतिक दृष्टि से जैसे नाली में कूड़ा कचरा होता है गंध दुर्गंध आती है ईश्वर में ऐसी कोई दुर्गंध नहीं है कोई कूड़ा कचरा नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध है और उसका ज्ञान भी शुद्ध है कोई उसमें अविद्या भी नहीं है जीवात्माओं में अविद्या अशुद्धि होती है ईश्वर में वो नहीं है संसार में कूड़ा कचरा गंदगी होती है भौतिक ईश्वर में वो भी नहीं है वो दोनों प्रकार से शुद्ध है फिर कहा अपाप विधम वो कभी पाप नहीं करता अब कर्म की दृष्टि से पहले ज्ञान की दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से ईश्वर शुद्ध है अब कर्म की दृष्टि से बताते हैं वो बुरे काम कभी नहीं करता चोरी नहीं करता न चोरी को अच्छा मानता न किसी को चोरी करने की प्रेरणा देता खुद नहीं करता दूसरे को सपोर्ट नहीं करता चोरी में या कोई भी पाप कर्म में ईश्वर किसी का समर्थन नहीं करता वो तो विरोध करता है जब कोई व्यक्ति चोरी की योजना बनाता है झूठ छल कपट की ईश्वर उनको अपने अंदर मन में भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है और इस तरीके से उसको सूचना देता है ये काम मत करो गलत इसका दंड मिले वो तो रोकता है बुरे काम से बुरे काम का समर्थन कभी नहीं करता तो ना स्वयं करता न दूसरे से करवाता ना समर्थन करता किसी भी तरह से ईश्वर पाप से रहित है फिर कहते हैं कवि कवि का अर्थ होता है सर्वज्ञ ज्ञानवान ईश्वर कवि है उसका ज्ञान बहुत अधिक है तो सबसे अधिक ज्ञान वाला ईश्वर है संसार में उससे अधिक ज्ञान किसी में नहीं है ज्ञान पूरा है शुद्ध है और उसमें कोई भ्रांति सांख्या आदि कुछ नहीं अधूरा भी नहीं है पूरा ज्ञान इसलिए उसको कवि कहते हैं फिर कहा मनीषी सबके मन की बात को जानता तुरंत आप मन में अभी क्या सोच रहे हैं तुरंत जान लेता है फिर क्या योजना आपने फाइनल कर ली वो भी जान लेता है फिर आपने योजना कैंसिल कर दी वो भी जान लेता है वो सबके मन की बात तत्काल समझता है क्योंकि सबके मन में बैठा है और यदि आप अच्छी योजना बनाते हैं तो आनंद उत्साह भी देता है निर्भयता आनंद उत्साह इस तरह की भू वो आपकी भावनाएं पैदा कर देता है अनुभूति कर देता है तो आपको अच्छा लगता है उत्साह बढ़ता है फिर आप उस काम को कर लेते हैं इस तरह से वो मनीषी है सबके मन की बात को जानता है परिभू सबसे ऊपर वर्तमान सबका राजा सबसे बड़ा सबसे बड़ा शक्तिशाली कोई उसको हरा नहीं सकता ईश्वर सबको हरा देता है बोलो किसमें कितनी ताकत है आओ मेरे साथ पुष्टि लड़ लो तो ईश्वर से कोई जीत नहीं सकता ईश्वर सबसे ऊपर है परिभू दुष्टों को भी ठीक कर देता है उनको सुअर बनाता है कुत्ता बनाता है हाथी बंदर बनाता है मगरमच्छ बनाता है सांप बिच्छू बनाता है सबको दंड देकर ठीक ठाक कर देता इसलिए उसको परिभू कहते हैं सबके ऊपर फिर कहा स्वयंभूशर स्वयंभू है उसके कोई वाता पिता नहीं है उसको किसी ने पैदा नहीं किया उसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है एक भावना तो यह है स्वयंभू शब्द में जो स्वयं सिद्ध है अनादि काल से स्वयं से ही विद्यमान है उत्पन्न कभी नहीं हुआ ऐसे दो पदार्थ और भी हैं जो अनादि हैं प्रकृति और जीवात्मा ये भी ईश्वर के समान ये भी अनादि है इनको भी किसी ने उत्पन्न नहीं किया परंतु फिर भी ये ईश्वर जैसे स्वयंभू नहीं है इतना अंतर और समझना है अनादि होते हुए भी ईश्वर अपने सारे काम स्वयं कर लेता है ये स्वयं भू का एक विशेष भावना है जो इस शब्द में समझनी चाहिए ईश्वर स्वयंभू है अपने सारे काम स्वयं करता है सदा होश में रहता है सदा वो ज्ञानवान रहता है कभी बेहोश नहीं होता कभी असमर्थ नहीं होता कभी दूसरे की सहायता नहीं लेता ऐसा ईश्वर और जीवात्मा विचारा कभी बेहोश हो जाता है कभी होश में आ जाता है वो अपना काम खुद नहीं कर पाता उसको ईश्वर की सहायता लेनी पड़ती है और समाज के बहुत लोगों की सहायता लेनी पड़ती है तब जाके उसके काम होते हैं इसलिए वो इस तरह का स्वयं है। और प्रकृति तो वैसे ही जड़ है वो तो होश में आती नहीं कभी भी हमेशा ही बेहोश रहती है उसको तो चाहे जो जैसा इस्तेमाल कर ले वो वैसी कम कर देगी अभी यहाँ मिट्टी पड़ी आप उससे घड़ा बना लो मीट बना लो कुछ भी बना लो मिट्टी कोई विरोध नहीं करती लोहा लकड़ी सब चीज़ें पड़ी हैं प्राकृतिक वस्तुएं आप जो मर्जी उनका बना लो वो वैसी बन जाएंगी पर प्रकृति से ये जो जगत बनाया गया ये प्रकृति स्वयं परिवर्तित होकर जगत रूप नहीं बन सकती और जब तक जगत रूप नहीं बनेगी तब तक हम इससे कोई लाभ नहीं उठा सकते तो ये प्रकृति को जगत रूप बनाना ये भी ईश्वर का काम है तो एक तरह से प्रकृति भी अपना लाभ स्वयं नहीं दे सकती उसमें ईश्वर की सहायता लेनी पड़ती है और जीवात्मा को भी ईश्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो अपने काम खुद नहीं कर पाता जब तक शरीर मन बुद्धि इंद्रिया और पंचमाभूत और खाना पीना नहीं मिल जाए तब तक तो वो अपना कुछ नहीं कर पाता इस प्रकार से दोनों जीव और प्रकृति ईश्वर के मोहताज हैं उसकी सहायता के लिए बेचारे बाध्य हैं कि जब तक ईश्वर सहायता ना दे हमारा कुछ नहीं होने वाला और ईश्वर किसी का मोहताज नहीं वो अपना काम खुद कर लेता है स्वयं शक्तिमान है और सदा ज्ञानवान है सदा होश में रहता है ये भावना यहां स्वयंभू शब्द से ले और फिर परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान वेदधात ईश्वर ने चार वेदों के माध्यम से संसार के जितने पदार्थ हैं उनको अर्थान उन पदार्थों को याथा तथ्यता जैसे वो पदार्थ हैं वैसा वैसा ही विदथात व्याख्यान किया चार वेदों के माध्यम से ईश्वर ने सारी दुनिया की वस्तुओं के बारे में ठीक ठीक बताया सूर्य कैसा है उसके गुण ठीक बताए वायु जैसी है उसके गुण वैसे बताए जीवात्मा जैसा है उसके गुण वैसे बताए प्रकृति जैसी है उसके गुण वैसे बताए और ईश्वर जैसा है उसने अपना स्वरूप भी वैसा ठीक ठीक बताया तो चार वेदों के माध्यम से ईश्वर ने ठीक ठीक ज्ञान दिया सब पदार्थों का ज्ञान दिया क्या कर्म करना क्या नहीं करना ये संविधान भी बताया और जो पदार्थ हैं उनके गुणकर्म स्वभाव भी बताए दोनों बातें बताई और ठीक ठीक बताई क्योंकि ईश्वर का ज्ञान शुद्ध है उसमें कोई भ्रांति विद्या है नहीं कोई स्वार्थ है नहीं किसको बताया शाश्वती भमाभ्या जीवात्माओं को समाभ्य जो प्रजाएं हैं उसकी जीवात्मा प्रजा है ईश्वर की जीवात्मा तो जीवात्मा को ये चार वयों का ध्यान दिया कैसे जीवात्मा को जो शाश्वत है अनादि है जीवात्मा भी अनादि अनादि काल से ईश्वर सृष्टि बनाता है अनादि काल से जीवात्मा कर्म कर रहा है और प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में ईश्वर चार वेदों का ज्ञान देता है जीवात्माओं के लिए देता है और वो बताता है जैसे माता पिता बच्चों को सिखाते आप अगर अपने बच्चों को उठना बैठना बोलना चालना नहीं सिखाएंगे तो क्या बच्चे सुखी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे मूर्ख बन जाएंगे भटकेंगे खड्डे में गिरेंगे दुखी रहेंगे चोट खाएंगे तो जैसे माता पिता अपने बच्चों पर दया करते हैं कृपा करते हैं और उनको हर मुसीबत से बचाते हैं छोटी छोटी बात सिखाते हैं ऐसे नहीं बोलना ऐसे बोलना ऐसे बैठना ऐसे नहीं बैठना वस्तु लेन देन ऐसे करना सारी बात सिखाते हैं और सावधान करते हैं देखो यहाँ गड्ढा है गड्ढे से बच के चलना यहाँ सड़क अच्छी है यहाँ पर चलना तो जैसे माता पिता बच्चों को ये सारी जानकारियाँ देते हैं ताकि उनके बच्चे सुखी रहें दुख से बचें तो हम भी ईश्वर की प्रजा हैं हम भी उसके बच्चे हैं वो हमारा माता पिता है हमारा राजा है गुरु है आचार्य है न्यायाधीश है तो ईश्वर हमारे लिए भी वैसी ही कृपा करता है और हमें सब बात समझाता है देखो ये काम मत करना इसमें नुकसान होगा ये काम कर लेना ये अच्छा है इसमें लाभ होगा तो सब जीवात्माओं के कल्याण के लिए ईश्वर ने चार वेदों के माध्यम से ये सारे संसार का ज्ञान दिया और संविधान भी बताया क्या करना और क्या नहीं करना ऐसा ईश्वर अब ऐसा ईश्वर का क्या करें सबसे पहला शब्द था स तो जो ईश्वर ऐसे ऐसे गुण वाला है स सर्व उपासनीय वो सबके द्वारा उपासना करने योग्य है ऐसे ईश्वर की उपासना करो अब ऐसा ईश्वर सब लोग मान लें तो सबकी बुद्धि ठीक हो जाए लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए कि हाँ ईश्वर बहुत अच्छा है सर्वगुण संपन्न है और ज्ञानवान है झूठ कभी नहीं बोलता अच्छे काम करता है हमको सब कुछ सिखाता बताता है ऐसे ईश्वर की उपासना करो हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए सब दुखों से छुटकारा हो जाए तो ये बातें आज के मंत्र में बताई गई ईश्वर का ठीक ठीक स्वरूप बताया और उसकी उपासना करनी चाहिए जो उसकी उपासना करता है उसको वैसे गुण प्राप्त होते हैं आज चेतन सर्वज्ञ आनंद स्वरूप न्यायकारी निराकार ईश्वर की उपासना करेंगे तो आपको उसके गुणों की प्राप्ति होगी आप में भी ज्ञान बल आनंद न्याय दया सेवा परोपकार ये सारे गुण आ जाएंगे आप भी सुखी हो जाएंगे और दूसरों को भी सुख देंगे और यदि ऐसे ईश्वर को छोड़कर और किसी तरह का ईश्वर आप मानेंगे और उसकी उपासना करेंगे तो फिर वैसे ही गुण आएंगे लोग ऐसे ईश्वर की उपासना नहीं करते जो चेतन और जड़ ईश्वर की उपासना करते हैं मतलब ईश्वर को जड़ वस्तुओं को ही ईश्वर मान लेते हैं अब फिर उन जड़ पदार्थों की उपासना करते रहते हैं कोई मूर्तियों की पूजा कर रहा है कोई मजार के चक्कर लगा रहा है कोई वृक्षों के चक्कर काट रहा है कोई धागे बांध रहा है काम का बटक रहे अपना समय नष्ट कर रहे हैं तो मंत्री ये कहता है चेतन ईश्वर की उपासना करो उससे आपको ज्ञान मिलेगा आनंद मिलेगा बहुत सारे गुण मिलेंगे और जड़ ईश्वर ईश्वर को जड़ मानकर या जड़ वस्तुओं को ईश्वर मानकर आप उनकी उपासना करेंगे तो उन जैसी बुद्धि आपकी भी जड़ हो जाएगी अर्थात बुद्धि घट जाएगी हाँ समय तो बहुत हो रहा है एक मिनट की बात कर दूँ फिर बात पूरी हो जाएगी तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा जी हम मूर्तियों की उपासना करते हैं मूर्तियाँ चढ़ें तो मैंने कहा मूर्ति पूजा करोगे तो आपकी बुद्धि भी मूर्तियों जैसी हो जाएगी मूर्ति कुछ सोचती नहीं विचार नहीं करती कोई ऐसे स्वयं क्रिया भी अच्छी तरह से नहीं करती अच्छी क्या करती नहीं तो बस ऐसी पड़ी रहती तो जड़ मूर्तियों की उपासना करोगे तो आपकी बुद्धि घट जाएगी क्योंकि मूर्ति में कोई ज्ञान नहीं है उससे आपको कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा और चेतन ईश्वर की उपासना करोगे तो उससे बहुत बढ़िया ज्ञान मिलेगा आपकी बुद्धि बढ़ेगी बोले कैसे घट जाती है बुद्धि मूर्ति पूजा करने से मैंने कहा देखो एक छोटा सा प्रश्न है उसका उत्तर बताया मान लो विकास जी मैंने विकास जी को नमस्ते किए इनका ध्यान कहीं और था इन्होंने देखा नहीं अगर देखा नहीं तो क्या जवाब देंगे देंगे नहीं देंगे इन्होंने जवाब नहीं दिया मैंने दूसरे दिन फिर नमस्ते की इनका ध्यान कहीं और था तो दूसरे दिन भी जवाब नहीं दिया अच्छा तीसरे दिन फिर फिर मैंने और हिम्मत की मैंने कहा चलो आज तो शायद ध्यान आ जाए इनको तीसरे दिन फिर मैंने नमस्ते की तीसरे दिन भी उत्तर नहीं दिया अब बताइए चौथे दिन मैं नमस्ते करूँगा नहीं करूँगा तो जो व्यक्ति तीन दिन तक हमको नमस्ते का जवाब नहीं देता तो इसका मतलब उसको नमस्ते करना कोई मतलब नहीं है उसको बंद करो तो चौथे दिन मैं उसको नमस्ते बंद कर दूंगा अगर मैं चौथे दिन नमस्ते बंद कर दूं, क्योंकि तीन दिन मुझे जो जवाब नहीं देता उसको नमस्ते क्यों करें बंद करो अब ये मूर्ति पूजा वाले चालीस साल से उन मूर्तियों को नमस्ते कर रहे हैं रोज नमस्ते कर रहे हैं और वो एक दिन भी उत्तर नहीं देती उसके बाद भी नमस्ते चालू पता ये बुद्धि घट गई कि नहीं तो इन जड़ पूजा करने से बुद्धि कम हो जाएगी आज देश भर के लोग और विदेशों के लोग इन जड़ वस्तुओं की पूजा कर रहे हैं इसलिए उनकी बुद्धि घट गई वेदों को पढ़ते ईश्वर को समझते चेतन ईश्वर की उपासना करते तो बुद्धि बहुत बढ़ती और आपस में प्रेम से रहते बुद्धिमत्ता से रहते संगठन से रहते मिल बांट करके सारे काम कर लेते पर वो जड़ पूजा कर करके बुद्धि कम हो गई और वो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं स्वार्थ में पड़े ईश्वर को समझते ही नहीं कि ईश्वर दंड देगा समझते ही नहीं तो समय बहुत हो रहा है यहाँ विराम देते हैं ऐसे ईश्वर को समझें और सच्चे चेतन ईश्वर की उपासना करें हमारी उन्नति होगी बहुत सुख मिलेगा धन्यवाद शांति पाठ करेंगे